अमृतवाड़ी ईश्वर की सर्वव्यापकता आठ सौ नवासी ईश्वर सबके भीतर हैं परंतु सब जन ईश्वर के भीतर नहीं हैं इसीलिए उन्हें इतना दुख भोगना पड़ता है आठ प्रत्येक वस्तु नारायण है मनुष्य नारायण है पशु नारायण है साधु नारायण है लंपट भी नारायण है जो कुछ है सब नारायण ही है नारायण विभिन्न रूपों में लीला करते हैं सब उन्हीं के भिन्न भिन्न रूप हैं उन्हीं की महिमा का प्रकाश है आठ सौ इक्यानवे ईश्वर कहते हैं मैं सांप बनकर काटता हूं और मैं ही ओझा बनकर झाड़ता हूं, हाकिम बनकर हुक्म देता हूं और मैं ही प्यादा बनकर मारता हूं। आठ ईश्वरीय शक्ति का प्रकाश विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार का है क्योंकि विविधता ही प्रकृति का नियम है ईश्वर सभी प्राणियों में विराजमान है वे एक चींटी में भी विद्यमान हैं परंतु प्रकाश में तारतम्य है आठ सौ जिन्हें कई लोग जानते मानते और आदर करते हैं उनके भीतर भगवान की विभूति परिमाण में विद्यमान है आठ सौ चौरानबे प्रश्न ईश्वर इस, इस देह में किस तरह रहते हैं